भारतीय दर्शन योग दर्शन ये वृत्तियां पांच प्रकार की होती हैं प्रमाण विपर्यय, विकल्प निद्रा तथा स्मृति इन्हीं में चित्त की अन्य सभी वृत्तियां अंतर्भूत है प्रमाण सांख्य की तरह योग में भी प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द ये तीन प्रमाण हैं इंद्रिय रूपी नाली के द्वारा चित्त बाहर जाकर वस्तुओं के साथ उपराग को प्राप्त कर विषयकार हो जाता है अर्थात वस्तु के आकार को प्राप्त जो चित्त वृत्ति होती है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है वस्तु के आकार को प्राप्त चित्त वृत्ति में मैं घट को जानता हूँ इस प्रकार घट का साक्षात्कार होता है यही पौर चित्त वृत्ति बोध है चक्षरादि इंद्रिया तो चित्त वृत्ति के आने जाने के मार्ग अर्थात द्वार मात्र हैं अनुमान तथा शब्द प्रमाण में योगशास्त्र का सांख्य शास्त्र से कोई भेद नहीं है इसलिए इनकी पुनः व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है विपर्यय किसी वस्तु के मिथ्या ज्ञान को विपर्यय कहते हैं वाचस्पति मिश्र ने को भी विपर्यय कहा है। जिस ज्ञान का निश्चित प्रमाण के द्वारा बोध हो जाए वह मिथ्या ज्ञान है विकल्प शब्द ज्ञान से उत्पन्न होने वाला किंतु वस्तु शून्य अर्थात जिस वस्तु का ज्ञान हो उस वस्तु का अत्यंत अभाव रहे ऐसे ज्ञान को विकल्प कहते हैं जैसे चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूप चैतन्य पुरुष का स्वरूप है यह विकल्प का एक उदाहरण है यह जानना चाहिए कि चैतन्य ही तो पुरुष है फिर किसका स्वरूप पुरुष और चैतन्य में भेद का भान क्यों यह तो वास्तव नहीं है फिर भी चैतन्य को पुरुष से पृथक समझना विकल्प है निद्रा किसी वस्तु के अभाव ज्ञान का आलंबन करने वाली वृत्ति निद्रा है इस अवस्था में तमस के आधिक्य से जागृत और स्वप्न की वृत्तियों का अभाव रहता है निद्रा ज्ञान का अभाव नहीं है यह भी एक वृत्ति है सोकर उठने वाले पुरुष को जागृत अवस्था में मैं खूब सोया मेरा मन शांत है मैंने कुछ नहीं समझा इत्यादि बोध होते हैं इसलिए निद्रा को भी वृत्ति कहते हैं स्मृति अनुभूत किए गए विषयों का ठीक ठीक उसी रूप में असम प्रमोश स्मरण होना स्मृति है ये ही वृत्तियाँ कार्य उत्पन्न कर सूक्ष्म रूप से संस्कार के रूप में हमारे अंतकरण में रहती हैं समय पाकर सादृश्य आदि के द्वारा उद्बुद्ध होने से यह संस्कार पुनः वृत्ति का रूप धारण करते हैं यह चक्र सतत चलता रहता है इन्हीं वृत्तियों के निरोध से क्रमशः तत्व ज्ञान होता है और दुख की आत्यंत की निवृत्ति होती है इन्ही वृत्तियों का निरोध करना योग है यह निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है चित्त रूपी न, नदी दोनों तरफ बहती है एक तो वह विवेक के मार्ग से कैवल्य तक जाती हुई कल्याण देने वाली है और दूसरी आत्मा और अनात्मा के अविवेक के मार्ग से जाती हुई पाप कराने वाली है वैराग्य के द्वारा नदी का पाप स्रोत रोग रोका जाता है और विवेक दर्शन के अभ्यास अर्थात चित्त की सत्व में प्रशांत वाहिता को स्थिर रखने के प्रयत्न से विवेक स्रोत का उद्घाटन होता है अतएव चित्त वृत्ति का निरोध इन दोनों स्रोतों पर निर्भर है समाधि के भेद इस निरोध की दो अवस्थाएं होती है एक संप्रज्ञात और दूसरी असंप्रज्ञात चित्त में अनेक वृत्तियाँ होती है जब चित्त किसी एक वस्तु पर एकाग्र होकर लगता है तब उसकी वही एकमात्र वृत्ति जागृत रहती है अन्य वृत्तियाँ सभी छीण शक्ति की होकर उसी एक वृत्ति को वृत्ति को पौध बनाती है उसी एक वृत्ति में ध्यान लगाने से उसमें प्रज्ञा का उदय होता है और उससे अन्य वृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं इसी को सम्रज्ञात समाजी कहते हैं इसी को सभी समाजी भी कहते हैं इस समाधि में कोई न कोई आलंबन रहता है और समाधि की अवस्था में उन आलंबनों का भान भी होता है इस अवस्था में चित्त एकाग्र रहता है सतरूप अर्थ को अर्थात यथार्थ तत्व को प्रकाशित करता है क्लेशों का नाश करता है कर्म जन बंधनों को शिथिल कर देता है निरोध के समीप पहुंच जाता है सम्रज्ञा समाधि के भेद यह संप्रज्ञा समाधि चार प्रकार की होती है वितर्कानुगत वितर्कानुगत आनंदानुगत तथा अस्मितानुगत वस्तु स्थूल और सुख होती है जब चित्त स्थूल विषय से संबद्ध होकर उसके आकार का हो जाता है तब उसे वितर्क कहते हैं इस अवस्था में साधक चतुर्भुजधारी भगवान ऐसे स्थूल वस्तु को ध्यान में रखता है स्थूल आलंबन से आरंभ कर में में में जाता है। समाधि शब्द जैसे उसका उसका अर्थ और ज्ञान ये तीनों एक होकर भावना में रहते हैं, जहाँ शब्द छोड़कर केवल अर्थ की भावना हो उसे निर्वितर्क समाधि कहते हैं विचारानुगत चित्त का अवलंबन जब सूक्ष्म है अर्थात सूक्ष्म वस्तु के संबंध से सूक्ष्मित होता है तब उसे विचार कहते हैं। आनंदानुगत, आदि सात्विक वस्तुओं के से से का प्रकर्ष हो जाता है, से सुख आनंद की प्राप्ति होती है इसलिए उस समय साधक को आनंद होता है अस्मितुगत इंद्रिया अस्मिता से उत्पन्न होती है चित्त प्रतिबिंबित बुद्धि अस्मिता है इस समय चित्त और चित्त में एकात्मिका समृद्ध रहती है इस प्रकार अस्मिता इंद्रियों से भी सूक्ष्म है इसको आलंबन बनाकर जो समाधि हो वह अस्मिता अनुगत समाधि कही जाती है संप्रज्ञात की अवस्था में प्रज्ञा का उदय होता है इसमें आलंबन रहता है और ज्ञान ज्ञाता तथा ज्ञ इन तीनों की भावना बनी रहती है परंतु जब ये तीनों भावनाएँ अत्यंत एकीभूत हो जाती है सभी वृत्तियां परम वैराग्य से निरुद्ध हो जाती हैं एक प्रकार से आलंबन का अभाव हो जाता है संस्कार मात्र शेष रह जाता है उस समाधि को असंप्रज्ञात कहते हैं इसे निर्बीज समाधि भी कहते हैं क्योंकि इसमें क्लेश तथा कर्माशय नहीं रहते हैं।